परमादी प्रातस्मणी अनंतमल श्री महाराज के एवं श्री प्रेमपुरीजीमहज केव पवित्र चरणारविन्दों में कोटिशव भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले ब्रह्मात्म के बोध में लगे हुए भक्त वृंद एवं मातृशक्ति सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां उन्हीं की ही निहार करके आवश्यव के भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं संसार का प्रवाह अनादिकाल से जैसे प्रवाहित होता आ रहा है वैसा ही होता रहेगा सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा निशाकाल होगा प्रभात होगा कभी सतयुग आएगा तो कभी त्रेता आएगा तो कभी द्वापर आएगा तो कभी कलयुग आएगा कभी ठंड का समय होगा तो कभी गर्मी का समय होगा तो कभी वर्षा काल होगा ये सब परिवर्तनशील हैं वैसे ही शरीर में कभी जर आएगा तो कभी जुखाम तो कभी खांसी ये शरीर के भी क्रम चलते रहेंगे कभी जवानी है तो कभी बुढ़ापा है कभी रोग है तो कभी निरोग है ये परिवर्तनशील संसार में अपने मति को कैसे सुव्यवस्थित बनाया जाए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाए हमारी मनस्थिति खराब ना हो ये संत लोग आपको गुरुजन लोग परिस्थिति संवारने की बात आपको नहीं बताएंगे मनस्थिति संवारने की बात बताएंगे जो जन्मा है वह मरेगा जो मिला है वह बिछुड़ेगा तुलसी धरा का प्रमाण यही जो फरा सो झरा और जो बरा सो भूताना एक क्रम है सृष्टि का तो इस क्रम में अपने मन को कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए ये सरसी सदगुरुदेव भगवान से कला सीखें। अच्छा ध्यान देने लायक बात यह है यदि आपके मानस में परमात्मा की प्यास जगे सच्ची प्यास तो परमात्मा आपके मानस में आकर प्रकट हो जाएगा देखो जल की प्यास जगे तो जल नहीं आने वाला है जल के समीप आपको जाना पड़ेगा मांगना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा किंतु परमात्मा को पाने की इच्छा यदि मानस में हो तो परमात्मा प्रगट हो जाएगा क्यों प्रगट होगा कारण क्या है परमात्मा चेतन है इसलिए आप लोग ध्यान देंगे भागवत के माध्यम से भागवत महापुराण के माध्यम से मैं आज चिंतन कर रहा था कि गुरुदेव की खोज में साधक को नहीं निकलना पड़ा परमात्मा की खोज में निकलना पड़ा जब वो परमात्मा की खोज में निकलता है तो सामने से सदगुरुदेव आ जाते हैं अभी आपने सुना विगत कई दिनों में आत्मदेव को सच्ची प्यास जगी परमात्मा की तो गोकर्ण आ गए अभी सच्चे सुख की सच्चे शांति की अविलासा श्री वेदव्यास जी महाराज के जीवन में जगी तो सदगुरुदेव नारद आ गए आप सुनेंगे राजर्षि परीक्षित सब घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग कर सच्चे सुख को पाने के लिए गया तो सुखदेव आ गए ध्रुव से किसी ने नहीं पूछा कि तुमको परमात्मा चाहिए तो कैसे चाहिए परमात्मा चाहिए या प्यास जगी तो ध्रुव जी नारद जी की खोज में नहीं निकले गुरुजी की खोज में नहीं निकले कि गुरुजी जी मैंने गुरुदेव आकर प्रकट हो गए अभिप्राय क्या है आपके चित्त में जिस दिन सच्ची प्यास जगेगी हमको कई लोग कहते महाराज समय बड़ा खराब आया है आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते तो मैं कई बार कहता हूं अच्छे नहीं मिलते तो हमारे जैसे खड़िया पटन से ही काम चला लो भाई काम ही तो चलाना है आपको अच्छे नहीं मिले तो हमारे जैसे खड़िया पट्टन से चला लो काम बाद में मैं कई बार चिंतन करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमको सच्चे महात्मा नहीं मिलते क्या उनको सच्चे महात्माओं की चाहत है घर में पैसा रुपए में फंसे हुए मान प्रतिष्ठा में फंसे हुए पत्नी परिवार में फंसे हुए सोचते हैं कि हम तो पत्नी परिवार के गुलाम बने रहे और सुखदेव जी महाराज आकर के कहे कि आंख खोलो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं दत्तात्रेय जी महाराज आकर के कहे हम आ गए हैं चलो भाई अरे नारायण प्यास जगे आपके जीवन में पहले जिस दिन प्यास जगेगी उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा क्योंकि प्यास में ही तृप्ति भरी हुई है परमात्मा के प्यास में तृप्ति है आपको हम क्या बताएं? ये तो स्वानुभूत रस है आप लोगों ने रोने का सुख मारा दुख तो बहुत देखा होगा सम्मान नहीं मिला हम रो पड़े सुविधा नहीं मिली हम रो पड़े सम्मान सुविधा के अभाव में रो पड़े अपनी बात लोगों ने नहीं मानी तो हम रो पड़े अपने लोग स्वजन छूट गए तो हम रो पड़े और रोने का तो दुख आपने बहुत देखा होगा कभी रोने का सुख देखा है जिस दिन आप के लिए ठाकुर के लिए आंसू आ जाएंगे मुझे तो सच कहूं संसार के समस्त सुख को जिस सुख को आप लोग बहुत बड़ा मानते हैं हम एक क्षण परमात्मा की स्मृति में उसको विस्मृत कर सकते हैं अरे कहां तक कहें भगवत विरह में हम संसार के सभी सुखों को निछावर कर समुद्र में फेंक सकते हैं एक भी उसकी तुलना में नहीं भगवत रुदन में आप कभी रो करके देखिएगा एकांत में ठाकुर जी के लिए आप प्यास तो जगे आपके जीवन में सच्ची प्यास जगे प्यास में तृप्ति है बड़ी विलक्षण तृप्ति है मैं तो कई बार अनुभव करता हूं स्मृति आए और रुदन आ जाए उसके बाद एक ऐसी शांति मिलती है ऐसी शांति मिलती है ऐसी शांति मिलती है ये विषय की प्राप्ति के बाद चित्त शांत होता है और भगवत विरह में रुदन के बाद चित्त शांत होता है ऐसी शांति शाश्वत शांति तुवा हमारे जीवन में मिले जिससे हर घटना मधुर बन जाए आइए अंगुरुदेव के माध्यम से यही सीखें भगवदावतार कल आप लोग श्रवण कर रहे थे ये भगवान के अवतार हैं कला अवतार हैं जिनका नाम श्री कृष्ण द्वीपायन है ये सरस्वती नदी के तट पर अशांत बैठे हैं पीड़ाग्रस्त बैठे हैं दुखग्रस्त बैठे हैं और ये महापुरुष के जीवन में अपना दुख नहीं है अपने लिए अभाव नहीं है अपने लिए अशांति नहीं है इनके चित्त में अशांति है दुख है पीड़ा है तो संसार के लिए वैसे तो आप लोग जरा सजग होकर सावधान होकर सुनिएगा भागवत के वक्ता तो कई हैं किंतु श्रीमद भागवत महापुराण में तीन वक्ता और तीन श्रोताओं का बड़ा महत्व है पहले सूत सौनक श्रोता और वक्ता हैं, दूसरे नारद और व्यास श्रोता वक्ता हैं और तीसरे हैं सुगदेव और परीक्षित किंतु हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने कर्म रखा है जो सूत्र सौनक श्रोता वक्ता है ये प्राकृत हैं इनकी उतनी महिमा नहीं है और जो नारद और व्यास हैं ये श्रोतावक्ता ये मध्यम हैं और सुगदेव और परीक्षित ये श्रोता वक्ता ये उत्तम है आप कहेंगे कि श्रुत और सौनक को प्राकृत क्यों माना गया प्राकृत इसलिए माना गया कि भगवान की कथा एक कह रहे हैं एक सुन रहे हैं दोनों का कहने सुनने का उद्देश्य दूसरा है सूजी महाराज का कहने का उद्देश्य है जीविका उससे उनकी जीविका चलती है परिवार का भरण पोषण होता है परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य नहीं है जीव का उद्देश्य है उनका और ये सौनक आदि महात्माओं का उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति नहीं स्वर्ग प्राप्ति है ये पाना चाहते थे स्वर्ग किंतु यज्ञ में बैठे हुए हैं अब यज्ञ तो दिन भर हो नहीं सकता है तो बीच में समय भरने के लिए कथा चालू कर दी भाई आते थे बोले कहा योगा करने आते हैं आप एक सज्जन ने बताया तो योगा समाप्त तो हो जाता है तो सोचते हैं थोड़ी देर कथा सुन ले समय बीत जाएगा तो ये सत्संग मुख्य नहीं है योगा मुख्य हो गया हां भाई सत्संग में हमको जाना है तो चलो थोड़ा पहले पहुंच जाए तो योगा कर लें तो उद्देश्य किस क्रिया का पहले महत्व तो किसको देते हो तो महत्व तो जिस बुद्धि को होती उसी की विशेषता यहां भगवत प्राप्ति महत्व तो नहीं है स्वर्ग प्राप्ति है और दूसरे जो नारद और व्यास हैं जिनकी मैं चर्चा भी कर रहा हूं वेदव्यास जी महाराज को स्वशांति नहीं चाहिए ब्रह्मानुभूति नहीं चाहिए आत्मकल्याण नहीं चाहिए ये लोक कल्याण के लिए लगे हुए हैं तो प्राकृत से थोड़े ऊपर है ऐसे नहीं कि वो प्राकृत के समान है प्राकृत से ऊपर है किंतु तो ये भी उत्तम नहीं है उत्तम तो वह है जो आत्मकल्याण में लगा हुआ है आत्मकल्याण को जो प्राप्त ब्रह्मानुभूति तक जिसकी यात्रा करने का मानस है वह उत्तम है तो मैं निवेदन कर रहा था एक व्यथित हैं संसार के दुख के लिए अशांति के लिए पीड़ा के लिए वियोग के लिए कैसे सबका दुख दूर हो उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए हैं वेद व्यास महाराज ने वेद जैसे विलक्षण ग्रंथ का महाराज उन्होंने विभाजन किया उसके दर्शन को कैसे विस्तार भी किया समास व्यास दोनों किए व्यास यदि देखना है तो महाभारत देखिए पुराण देखिए और समास में यदि देखना है तो ब्रह्मसूत्र देखिए एक सूत्र को महाराज बड़ी से बड़ी बात को छोटे में कह देना इसका नाम ही समास है और छोटी सी बात को बड़े विस्तार में कह देना इसी का नाम व्यास है बहुत छोटी सी बात है अब मानो हमको बताना हो कि आपकी चित्तवृत्ति भगवान में कैसे लगे छोटा सा वाक्य है और उसका हम विस्तार इतना करें कि नौ दिन क्या ग्यारह दिन में न पूरा हो तो इसी का नाम व्यास है बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और उसके छोटे से छोटे वाक्य को बड़े को महाराज छोटे में कह देना इसी का नाम समास है तो समास भाषा का भी प्रयोग किया और व्यास भाषा का भी प्रयोग जो बहुत जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है आप यह मत समझ लीजिएगा कि पुराण पढ़ने वालों की बुद्धि बहुत स्थूल है इसलिए पुराण पढ़ते हैं जिसकी बहुत सूक्ष्म वृत्ति है उसका काम समाज से चल जाता है और जो जल्दी नहीं समझ पाता है उसका विस्तार करना पड़ता है उसके लिए व्यास की आवश्यकता है सूक्ष्म वृत्ति वाले को सूक्ष्म बुद्धि वाले को एक वाक्य बोल दिया गया जिस काम तक करण पवित्र हो गया है बुद्धि शुद्ध हो गई है और गुरुदेव ने कह दिया तत् तो मसी श्वेत केतु काम पूरा हो गया और अभी हम तक करण यदि पवित्र नहीं हो गया है तो तत् तो से काम बनने वाला नहीं है अहम ब्रह्माष्टमी से काम बनने वाला नहीं है उसके लिए और बहुत उपाय हैं। समझाना पड़ेगा तत् क्या है तम क्या है असी क्या है ये जब पूरे पदार्थों का बोध होगा उसको तत्पदार्थ को समझाने के लिए बड़े बड़े प्रमाण तम पदार्थ को समझाने के लिए बड़े बड़े प्रमाणों का इकट्ठा करके समझाए यह भी विदा है शास्त्रों की तो ये सब करने के बाद भी आप बुरा मत मानिएगा ब्रह्मसूत्र की रचना भी श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले हो गई ये सूत्रों की रचना भी व्यास का काम समास का काम दोनों हो गया तब भी उन्होंने देखा कि अशांति गई नहीं दुख गया नहीं पीड़ा गई नहीं अब क्या किया जाए कैसे दुख मिटे इसकी चिंतन धारा बह रही थी तो परमात्मा ही साकार विग्रह धारण करके नारद माने भगवान के मन नारदात देव दर्शना नारद जी के दर्शन जिनको हो जाए उनको भगवत दर्शन कंफर्म आज तक एक भी प्रमाण आप ढूंढ करके हमें नहीं बता सकते कि नारद जी किसी को मिले हों और भगवान न मिले हों हमें तो एक महात्मा ने कहा कि अगर जल्दी भगवान को पाने का मन हो तो भगवान की उपासना मत करो तो हमने कहा किसकी उपासना करें बोले नारद जी के मंत्र जपो नारद जी मिल जाएंगे तो अपने आप हाथ पकड़कर भगवान के पास ले जाएंगे हमको तो एक महात्मा कहते थे हम तो बड़े हंसते थे उस समय समझ में नहीं आता था बोले भगवान भी चमचों के माध्यम से ही मिलते बोले भगवान को भी चमचा प्रिय है अगर मिलना हो तो पहले चमचों चमचों से मिलो फिर भगवान से मिलना होगा जब चमचे मिल जाएंगे तो ये संत उनके चमचे हैं भाई चमचा लोग क्या करते हैं प्रशंसा ही तो गाते रहते दिल्ली सोरोवा जगदीप स्वरो तो ये महात्मा लोग भी उनके सामने जाके कहते आप सर्वस्व आप प्रीतम हैं आप प्रेष्ट हैं तो चमचों की भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है तो कहते थे भाई बात ये है यदि परमात्मा से मिलना हो तो किसी महात्मा से पहले मिलो तो परमात्मा मिलना सहज हो जाएगा तुम्हारा तो जारद जी, जी प्रकट हो गए और नारद जी ने प्रश्नादि किया कि क्या बात है तुम्हारे दुख का कारण तो उन्होंने दुख का कारण बताया और जब दुख का कारण बताया तो उन्होंने कहा कि आपने पुरुषार्थ बहुत किया किंतु किसी विशुद्ध भक्त के यश का गान नहीं किया और जब तक आप विशुद्ध संतों के चिंतन धारा में नहीं बहेंगे आप कभी चिंतन कीजिएगा जब महापुरुषों के चरित्रों को हम पढ़ते हैं ये जीवनियां पढ़ते हैं रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद जी की और बड़े बड़े संतों की तो वैसे बनने का मन होता है कि नहीं हमें तो होता है आपको जानकर अचंभ होगा मैं तो बचपन से पता नहीं कहां अध्याय छूट गया था जब मैं विवेकानंद जी महाराज को देखता था तो उनके चित्र को देखकर चार पांच साल की उम्र की अवस्था से मैं बिना देखे उनका उनके जैसे साफा बांध सकता हूं तब से बांध रहा हूं कोई कपड़ा नहीं मिलता था तो माता की साड़ी ही लपेट लेते थे मस्तिष्क में और कहते थे देखो हम विवेकानंद जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे तो देखिए ये जब हम महापुरुषों को देखते हैं तो वैसे चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे मानस में आता है कि ऐसी ही विचारधारा हमारी हो ऐसा समर्पण हमारा हो हम जब गुरुजनों के बारे में सुनते हैं तो लगता है ऐसा चित्त हमारा कब बनेगा धारणा होती देखो भाई बात ये जैसे जो कोई नाटक देखोगे फिल्म देखोगे तो फिल्म का जो हीरो होगा वैसे बनने का मन बनेगा उसका घर जैसा होगा वैसे ही घर बनाने का मन होगा वैसा जैसा चश्मा लगा के आएगा तो सोचे हमारे पास भी ऐसे चश्मा हो ऐसे लंबा वाला कुर्ता हो तो ये देखो को फैशन वहीं से आता है जो हम देखते हैं वह हमारे चित्त में आकर्षित करता है तो बनने का मन होता है इसलिए संतों के चरित्र का भी बड़ा महत्व है हमारे जीवन में तो नारद जी महाराज जिनके सामने जब प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा देखो महाराज आपका ज्ञान सर्वोत्तम है उसको मैं बंधन करता हूं किंतु उसके साथ साथ जिनके जीवन में ज्ञान है उनका संग चाहिए बिना संग के काम नहीं होगा हमने तो अनुभव किया है कि कई लोग अभी हमारे पूज्य स्वामी उमेशानंद जी महाराज बता रहे थे कि जिनसे मैं ब्रह्मसूत्र आदि पढ़ता था काशी में मैं उनसे पूछता था गुरुजी आपको बोध है कि नहीं बोले ये मत पूछो हम तो केवल पढ़ाने का काम करते तो बड़े बड़े विद्वानों को हमने देखा जिन्हें गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र सब कंठ है महाराज ब्रह्मसूत्र का उल्टा पाठ करने वाले भी हमको महात्मा मिले और गीता को उल्टा सीधा चाहे जैसे उनसे सुन लो शीर्षासन में खड़े होकर के बावन बावन उपनिषद का पाठ करने वाले महात्मा हमने देखे शीर्षासन में गंगा किनारे खड़े हैं और महाराज ईसावास से प्रारंभ किया नौ ईशादी उपनिषद का पाठ किया और पूरा कंठ उनको तो ये सब उपनिषद याद हो जाएं या गीता ब्रह्मसूत्र याद हो जाए तो याद हो जाने के माध्यम से हम सुख को प्राप्त कर लेंगे ये धारणा मत कीजिएगा और वो दुख किस ग्रसित देखा मैंने तो ये ज्ञान का कोई महाराज ज्ञान की कोई उपेक्षा नहीं है ज्ञान की कोई निंदा नहीं है आपके पास धन बहुत हो उसका उपयोग न करो तो धन का किस किस काम का है करोड़ों अरबों रुपए भरे हो आपके पास में और आप दुखी रहते हो आये हमारे पास पैसा नहीं है तो उसमें पैसे का दोष नहीं आपकी चित्तवृत्ति का दोष है अब वेद जैसे महापुरुष अच्छा वेद जी ने यदि महाराज पुराणों की रचना की महाभारत की रचना की तो महाभारत में गीता गीता रत्न है कि नहीं है गीति गीता की रचना उन्होंने की होगी कि नहीं की होगी और गीता का विचार किया होगा कि नहीं किया होगा जरूर किया होगा किंतु उसके बाद भी चित्त में अभिनारायण जो सुख चाहिए वो नहीं है कारण क्या है गीता का ज्ञान तो उन्होंने महाराज सुना दिया लिख दिया किंतु जिनके जीवन में गीता का ज्ञान है उनका संग नहीं मिला अच्छा यदि आप शाश्वत संग ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो मैं निवेदन करूं उनके चिंतन से भी आपको संग मिलेगा मुझे तो कई बार लगता है आप लोग बुरा मत मानिएगा कई बार महापुरुषों के साथ में रहने वाले लोग जितना लाभ नहीं उठा पाते हैं उनसे दूर रहने वाले लोग लाभ उठा लेते हैं उनसे दूर रहने वाले लोग लाभ उठा लेते हैं हमने देखा जो हमारे महाराजा श्री की सेवा में कई संत रहे हमारा तो सबसे मिलना जुलना है वह उतना लाभ नहीं उठा पाए जो महाराज श्री का साहित्य पढ़कर के और चिंतन करके आज लाभ उठा रहे हैं हजारों लाखों साधक हम तो घूमते रहते हैं हमारा काम ही यही है आज यहां तो कल वहां हमको ऐसे ऐसे साधक मिले हैं जिन्होंने महाराज अपनी यात्रा बिल्कुल संसार से निकल करके अध्यात्म तक ब्रह्मात्मिक के बोध तक प्राप्त किया है हमको ऐसे से केवल महाराज श्री के ग्रंथ से उनके घरों में महाराज श्री का चित्र रखा हुआ है उन महाराज श्री के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं दूसरा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते मैं पूछता हूं उनसे तुमने महाराज जी के दर्शन किए हैं कहते हमको कभी दर्शन नहीं हुए हमारा दुर्भाग्य था कि हम उस समय नहीं जान पाए नहीं पहचान पाए हम उनको नहीं समझ पाए अब हम उधर और बढ़े हमको एक बहुत बड़ी हानि हो गई हमारी कई लोग तो महाराज अभी आपको बताएं एक अमेरिका का व्यक्ति इंजीनियर और वह कचड़े घर में डालने के लिए गया था कोई कचड़ा अमेरिका में और उस कचड़े डालने देखा तो कोई ग्रंथ पड़ा है तो उसने ग्रंथ उठाया और जब ग्रंथ उठाया उसका ऊपर का पेज नहीं था तो थोड़ा हिंदी का जानकार व्यक्ति उसने मारे आज ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ था मांडु कारिका का जब ग्रंथ पढ़ा तो अचंबित रह गया कि ऐसी भाषा ऐसा प्रवचन कोई कौन किसने किया है किसका यह ग्रंथ है कौन लेखक है इसका उसने छह साल तक परिश्रम किया कि इसके ग्रंथ का ग्रंथकार का पता चले तो पता ही नहीं चला बाद में वो भारत में आया और भारत में आकर के जब पता चला कि ऐसे महात्मा हरिद्वार में रहते हैं तो कई महात्माओं के पास वो गया खोज थी उसको कि किस महात्मा ने ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया ऐसा प्रवचन किया है ऐसा महाराज वर्णन किया है तो जब उसको महाराज किसी संत से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो स्वामी जी की बाणी है पढ़ा था तो आया हमारे वृंदावन और वृंदावन में आकर वो फपक फपक कर रो रहा था कह रहा था कि एक बार ईश्वर का अवतार हुआ और हमारे जीव काल में हुआ और हम दर्शन नहीं कर पाए ऐसे रोकर कहता था कि हम दर्शन नहीं कर पाए अगर हम दर्शन कर लेते तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता हमारा जीवन मनुष्य शरीर मिलना सफल हो जाता अब देखिए वाणी का चमत्कार है कि नहीं तो सामीप्य में रहने वाले लोग जितना लाभ नहीं उठा पाते हैं उससे कई बार उनका चिंतन करने वाले उनके स्मरण को रखने वाले लोग लाभ उठा लेते हैं इसलिए कई बार ये संतों का स्मरण भी हमारे मानस को पवन पावन और पवित्र बनाता है तो नारद जी महाराज ने कहा कि एक बात कहें मैं मानता हूं कि जिन भागवतों की चर्चा में आपके माध्यम से कराना चाहता हूं वो भागवत इस समय नहीं है भागवतों का शरीर पूरा हो गया है किंतु तो भागवतों का चरित्र है अगर भागवतों का चिंतन आप करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे भगवान को पाना हमारी महर्षि तो कहते थे भगवान को पाना हो तो गोपियों का चिंतन करो भगवान गोपियों के आसपास ही मिल जाएंगे यशोदा का चिंतन करोगे तो यशोदा के गोद में यशोदा का दुग्ध पान करते हुए कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे भक्तों का चिंतन करने से भगवान जरूर मिलते हैं भगवान जरूर दिख जाते हैं क्योंकि भक्तों के आसपास ही तो भगवान रहते हैं उन्होंने कहा महाराज दूर मत जाइए अब इससे ज्यादा और चमत्कार आपको दुनिया में हम कौन क्या बताएं कहा कि आप दूर मत जाइए मेरी ओर देखिए नारद जी महाराज की ओर देखकर वेदव्यास जी महाराज ने कहा आपको तो मैं पहचानता हूं आपको क्या देखू क्या कहूं आपको बोले आप जानते हैं मैं कौन हूं बोले मैं जानता हूं आप भगवान के भक्त हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं इसके पूर्व में आपको पता है कुछ वेदव्यास जी मौन हो गए उन्होंने कहा मैं बताता हूं आम मैं पहले एक दासी का बेटा था दासी का बेटा नौकरानी का बेटा वेदव्यास जी चौकन् हो गए कि नारद जी महाराज एक दासी के बेटे हैं नौकरानी के बेटे हैं तो कहां रहती थी तुम्हारी मां बोले महाराज हमारी मां वेदवादी ब्राह्मणों के यहां नौकरानी थी दासी का काम करती थी और संयोग से वहां कुछ संतों का आगमन हो गए अब जब कुछ संतों का वहां आगमन हुआ तो मेरी मां तो काम में लगी रहती थी और मैं भी महात्माओं के समीप में बैठा रहता था वो सत्संग करते थे पूजन करते थे भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे मैं भी सुनता था किंतु तो महाराज एक बात बताऊं मेरे जीवन में दो विशेषताएं थी देखो भाई ये विशेषताएं इसलिए वो बता रहे हैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं हम संतों से यदि लाभ लेना चाहते हैं गुरुजनों से यदि लाभ लेना चाहते हैं तो ये विशेषताएं हमारे जीवन में होनी चाहिए कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए बोले एक विशेषता तो ये थी कि मैं चंचल नहीं था शांत स्वभाव का था और दूसरे अल्पभाषिणी मैं ज्यादा नहीं बोलता था चुपचाप बैठा रहता था कारण क्या है कि जब यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो गुरुजन सोचेंगे इसी को बोलने दो बोलता रहता है इसका बोलने का काम है तो यदि हम मौन होंगे हम शांत चित्त से बैठेंगे तो अश्चित रूप से उनकी कृपा हमारे जीवन में अवतरित तो होगी वैसे तो हमारे चाणक्य ने कहा ये चाणक्य की बात सुना रहा हूं नीति की चाणक्य कहते हैं दुष्टा भारिया सठम मित्रम भ्रतस्य उत्तरदायका ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशया दुष्ट चरित्र वाली स्त्री हो और महाराज सठ मित्र हो अपने को न समझता दुष्ट स्वभाव का और भ्रतस् उत्तरदायका जो नौकर हो जवाब देने वाला हो नौकर कभी जवाब देने वाला नहीं रखना चाहिए जो जवाब देता है नौकर वो कभी क्या मंगल कर सकता है कुछ पता नहीं हमारे महाराष्ट्र तो कहते थे सेवक ऐसा होना चाहिए महाराजी ने तो सुनाया एक जगह कहा कि एक सेठ जी को नौकर रखना था उन्होंने नौकर महाराज नौकरों की परीक्षा करते थे ये नौकर रहने लायक है कि नहीं तो एक नौकर आया सेठ जी ने कहा पानी लाओ वो पानी लेकर आया तो सेठ जी ने डाटा कहा मूर्ख कहीं के पानी क्यों लेके आये बोले आप ही ने तो कहा था तो कहा तुम जाओ दूसरे को बुलाया दूसरे ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया जब कई नौकरों के बाद महाराज एक नौकर आया कहा पानी लाओ जो पानी लेकर आया तो डांट लगाना प्रारंभ किया कहा मालिक गलती हो गई मैं अभी वापस लेकर के जाता हूं तो कहा कि यह सेवक रहने लायक है जो स्वामी के अपराध को भी अपना अपराध मान ले स्वामी पर दोषारोपण न करे यदि स्वामी पर दोषारोपण करता है तो वह सेवक उत्तम नहीं है व्यवहार जगत में उत्तम नहीं है अध्यात्म जगत में तो वह सेवक बनने लायक है ही नहीं अध्यात्म जगत में तो सारी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा अब गुरुजन कहेंगे संसार झूठा है शिष्य कहेगा कैसे झूठा है और वह बहस पर बहस बहस पर बहस करता जाए कुतर्क करता जाए तो उसके जीवन में कभी दृढ़ नहीं हो पाएगी अगर गुरुजन समझाए महाराज हम लोग तो पता नहीं क्या हमको तो लगता था कि हमारे आराध्य गुरुदेव जो कहें हम लोग उसको पालन करें एक दिन ही बंबई में मैं बैठा था चौथे माले में तो उन्होंने कहा हमारे मान जी महाराज ने कि श्रवण तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो ऐसे ही प्रेम से हमने कहा महाराज जी जो आप कहो तो कहा कि यदि हम यहां से कहें इस कमरे से छलांग नीचे लगा जाओ तो लगा जाओगे हमने कहा महाराज जी लगा जाएंगे मैंने कहा मैं लगाऊ तो हाथ पकड़ करके बोले नहीं तुम पास हो गए देखिए बात यह जब तक पगली छलांग नहीं लगेगी आप अपनी बुद्धि को आप अपनी मान्यता को आड़े लाकर खड़ा कर देंगे तो अध्यात्म जगत की ओर आपका मन प्रवेश नहीं हो पाएगा समर्पण चाहिए इसमें बिना समर्पण के काम बनने वाला नहीं है जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक हम पूर्ण बोध की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कहा मैं तो बिल्कुल मौन रहता था एक वाक्य बहुत प्यारा यहां है मुझे बहुत अच्छा लगता है यह श्लोक मैं कई बार गुनगुना लेता हूं चक्रु कृपांम यद्यपि तुल्य दर्शना ये महात्मा तो तुल्य दर्शी होते हैं महात्मा के लिए शत्रु मित्र सब बराबर सुन महाराज सुनिचय चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शिना महात्मा के लिए कोई महाराज निंदित नहीं है किसी के साथ भेद भाव नहीं है किंतु उसके बाद भी चक्रुकृपांम यद्यपि तुल्य दर्शन ये तुल्यदर्शी महात्मा लोगों ने भी हमारे ऊपर कृपा की अच्छा कृपा क्योंकि आदि ये श्लोक गया हमारी दृष्टि आज गई इस श्लोक पर अब देखो सत्रह साल हो गए लगभग कथा करते हुए किंतु तो भागवत ऐसा ग्रंथ है जब भी पढ़ो तो कुछ न कुछ नया मिलता है आज पहली बार दृष्टि गई कि महात्माओं की कृपा का हेतु क्या रहा कृपा का हेतु रहा उनका समर्पण और उनकी सेवा एक बार सच्ची घटना सुना रहा हूं हमारे आनंद वृंदावन में जो महात्मा की सेवा में यहां कई लोग हैं उन्होंने दर्शन किए पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज के तो वो वेदांत के अलावा कोई चर्चा नहीं करते आए हुए थे मैं उस समय आनंद वृंदावन में ही रहता था उनका साथ छोड़कर के आ गया था तो नृत्य गोपाल मंदिर के ऊपर हाल में वो लेटे हुए थे मैं मालिश कर रहा था सुबह सुबह का समय था एक बहुत अच्छे संसंगी थे वहां वेदांति उनका नाम गंगाराम जी था वृद्ध थे उनका शरीर नहीं रहा तो वो मालिश मैं कर रहा था और वो लेटे लेटे कोई उपनिषद की बात पूछ रहे थे स्वामी जी बता रहे थे और मालिश करते करते अकस्मात गंगाराम जी ने हमको कहा, कहा ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी जी लूट लो लूट लो और ये ज्ञान दोबारा मिलने वाला नहीं है ये महापुरुष चले जाएंगे तो ये ज्ञान तुमको कोई देने वाला नहीं मिलेगा लूट लो लूट लो ऐसे मस्ती में थे वो बड़े मस्त वेदांति थे वो तो हमने मालिश करते करते हमने कहा लूटना तो वो होता है जिस पर अपना अधिकार ना हो और गुरुजनों का जो ज्ञान होता है उस पर तो अपनी बपोती है अरे भाई इनका ज्ञान तो सब हमारा है हमारे मां बाप का ज्ञान गुरुजनों का ज्ञान हमारा है इसको लूटने की क्या जरूरत है महाराज ये सुनने के बाद स्वामी जी बैठ गए और बैठ करके पदमाशन लगा करके हमसे बोले सुन ऐसे बोले सुन ब्रह्मचारी हमने कहा हमारा हाँ बोले केवल अपना अधिकार जमाने से ज्ञान नहीं मिलता है जैसे कोई पिता प्रदेश में रहता हो और बेटा लिख लिख करके भेजे कि पिताजी हम आपके बेटे हैं आप हम पर प्रेम बनाकर रखेगा तो बोले प्रेम नहीं होगा प्रेम कब होगा जब वो सेवा करेगा बोले ये ब्रह्म विद्या बिना सेवा के नहीं मिलती है ऐसे बोले बोले दूर रहकर के पत्र लिखकर भेजते रहो गुरुजी हम आपके चेला हैं आप हमारे पर कृपा बना के रखना तो ऐसे काम नहीं बनेगा जब तक तू सेवा नहीं करेगा तब तक, तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा और चेला हो ना हो दीक्षा ली हो ना हो ली हो जो सेवा करेगा उसको ये ज्ञान मिलेगा ये ज्ञान का स्वभाव सेवक के पास जाने का है इसलिए सेवा जो करेगा उसको ज्ञान मिलेगा नारद जी महाराज ने सेवा की यहां मूल में पढ़िएगा नारद जी ने प्रत्येक सेवा की संतों की और उसका प्रभाव यह हुआ कि संत जब भोजन करते थे तो भोजन में जानबूझ करके कुछ छोड़ देते थे जब मैं भागवत का पाठ करता हूं और ये श्लोक आता है तो मेरा हृदय भराता है क्योंकि जब मैं पूजे स्वामी हंसानंद जी महाराज की सेवा में आया बारह तेरह साल की उम्र थी चौदह साल की उम्र हो गई होगी उस समय जब ये घटना हुई मैं भिक्षा मांग कर लाता था क्षेत्रों से और जब भोजन करने का समय आता था तो कई महात्मा आ जाते थे अब का भिक्षाकांड जो मिलता था तो महात्माओं को जब मैं प्रशना प्रारंभ करूं तो कई बार मेरे लिए कुछ नहीं बचता था और मुझे कैलाश आश्रम पढ़ने के लिए जाना होता था तो कभी फल खा करके कभी कुछ खाकर के मैं चला जाता था एक दिन स्वामी जी को लगा कि ये रोज ऐसा होता है उन्होंने दृष्टि डाली तो स्वामी जी एक नारियल का पात्र होता उसको खप्पर बोलते हैं उस खप्पर में सब डलवाते थे उसी में दाल डलवा लें उसी में सब्जी उसी में रोटी उसी में चावल और सब मिला लेते थे और मिला लेने के बाद थोड़ा खा लेने के बाद जब पेट भर जाए तो मुझे कहते थे ले श्रवण ये ले ले तो मेरे को वही खप्पर कांड मिलता था कई साल पहले तो हमको अच्छा नहीं लगता था स्वाद नहीं लगता था किंतु तो दूसरा कुछ खाने को होता नहीं था तो खानी पड़ता था बाद में तो इतना स्वाद आने लगे कि वो मिले नहीं तो भूखा रह जाऊं हमने कई वर्ष तक उस खप्पर का अन्न खाया मुझे पता नहीं था कि संतों के उचिष्ट का चमत्कार क्या होता है हमारे कोई परंपरा में न तो कोई महात्मा हुआ न कोई विद्वान हुआ हमारी वंश परंपरा में और हमारे भी कोई महात्मा महात्मा बनने के चांस नहीं थे कोई ऐसा लक्षण नहीं था कि महात्मा बन जाएंगे ना कोई विचार था कि नहीं इधर आ जाएंगे महाराज वो कई वर्ष तक उच्छिष्ट खाने के कारण मति बदल गई अब मति बदल गई है देखो उच्छिष्ट का क्या महात्मा है उच्छिष्ट खाने का किंतु तो सबका उच्छिष्ट नहीं गुरुजनों का उच्छिष्ट सबका उच्छिष्ट खाओगे तो मति बिगड़ जाएगी गुरुजनों का जो उत्शिष्ट है महापुरुषों का उचिष्ट लेपना ही शब्द का प्रयोग है बोले मैं खाता रहा और संतों ने हमको सिखाया संतों ने क्या सिखाया कर्म कैसे करना चाहिए सबको कर्म करना नहीं आता है कर्म भगवदार्पण करना चाहिए यद करोशी यदस्नासी यु यद जुहोशी ददाशी यद गीता आप पढ़िए जो जो आप कर्म करते हो उस कर्म को भगवदार्पण कर्म करते हुए चलिए तो आपका प्रत्येक कर्म भगवान का भजन बन जाएगा काये नाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना यत यत करोति, जो जो आप कर रहे हैं सब अखिल को भी भगवदार्पण करते हुए कर्म करें ये संतों ने सिखाया आप जो भी कर्म कर रहे हैं भगवदार्पण करते हुए करें आपका कर्म ही भजन बन जाएगा आप, आपका चलना आपका बोलना आपका देखना आपका सुनना सब भजन बन जाएगा प्रत्येक क्रिया को आप भजन बना सकते हैं अरे कहां तक कहें गोपियों को तो महाराज उनको अंजन लगाना भी भजन था आंखों में काजल लगाती थी तो भजन आप कहेंगे वो भजन कैसा है काजल लगाती थी सोचती थी इस काजल को देखकर अंजन को देखकर निरंजन प्रसन्न हो जाएगा तो भजन हो गया साड़ी पहनती थी तो भजन बाल संवारती थी तो भजन भोजन करती थी तो भजन उनको लगता था कि यदि भोजन करेंगी तो स्वस्थ रहेंगी और सुंदर दिखेंगी तो हमारा ठाकुर देखकर हमको प्रसन्न हो जाएगा तो भजन बन गया आप प्रत्येक क्रिया को भजन बना सकते हैं महाराज इस प्रकार से संतों ने सिखाया किंतु तो संतों का तो यह तो पवन का झोंका है आप ध्यान रखिएगा जिस संत के सान्निध्य में आप हैं ये कितने दिन का संघ है इसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं जिस समय संघ मिला है उसका पूरा लाभ उठाओ ये परिवर्तनशील संसार है ये भी घटनाएं घट जाएंगी और जब महापुरुष चले जाएंगे तब पछताना होगा कि हमने कुछ पाया नहीं जिस समय संघ है उनका पूरा लाभ उठाओ उनसे अब ये संतों के जाने का समय हो गया और जब संतों के जाने का समय हो गया वैसे तो यहां विशेष नहीं वर्णन पुराणों में वर्णन है नारद जी महाराज को लगा कि संत चले जाएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे अब इनके बगैर हम कैसे जी पाएंगे मैं तो कई बार कहता हूं भैया सावधान रहना अगर संसार से प्रेम रखना हो तो ये बाबा जी लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखना क्योंकि ये ऐसा खेल यह है इनके यदि प्रेम को आपने देख लिया तो दुनिया का प्रेम आपको फिर कभी जचेगा नहीं कारण क्या है दुनिया में जितने भी आप प्रेमास्पद देखेंगे उनकी कहीं न कहीं वासना है कहीं न कहीं चाहना है कहीं न कहीं याचना है संत और भगवंत ही विशुद्ध प्रेम करते हैं और विशुद्ध प्रेम करने वाले जब आपको मिल जाएंगे तो ये फीका प्रेम संसार का हो जाएगा इनको मां का प्रेम फीका पड़ गया संसार का प्रेम फीका पड़ गया और जब संत जाने लगे तो रुदन करने लगे कि आप हमको भी साथ ले चलो संतों ने कहा नहीं तो महाराज उन्होंने चतुर्व्यू की उपासना बता दी ये वेदांत में चतुर्व्यू की उपासना है तो महाराज चतुर्व्यू की उपासना किसी गुरुजन से सीखिएगा ये उपासना चतुर्व्यू की उपासना बता दी और वो संत चले गए अब संत तो चले गए किंतु तो इनका जीवन देखिए इतना मस्त जीवन है बोल बताते हैं एक आत्मजा में जन्नी योसिन मूढ़ा चकिंकरी एक तो मेरी मां नौकरारी और दूसरी अनपढ़ थी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी मेरे स्नेह में बंदी थी स्नेह की रस्सी से बंदी थी एक दिन गाय दूने के लिए रात्रि में जा रही थी और सर्प पर पैर पड़ा सर्प ने मेरी मां को काट लिया और जब मुझे पता चला कि मेरी मां मर गई आह इसका नाम भक्त है नारायण उनको पता चला कि हमारी मां मर गई तो रोए नहीं क्या किया बोले अनुग्रह मन माना मुझे लगा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई देखो भाई कोई मर जाए तब कृपा होगी ये संकल्प करोगे तो अमंगल है किसी के मरने का संकल्प मत करो हमारी मां मर जाए तो कृपा हो जाए ऐसा नहीं और दूसरी बात एक बात और भी कहें ये कृपा अनुभव कीजिएगा कृपा को अनुग्रह मन्य माना यह मन्य माना माने माना कहा नहीं किसी से अगर आपकी मां मर जाए और आपको भगवान ने बड़ी कृपा की अच्छा हुआ मर गई तो पड़ोसी लोग सोचेंगे पहले से लगता योजना बना के बैठा था कि मर जाए मनाई रहा था तो कहने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात इसमें एक और भी ध्यान देने की है कि किसी के घर में कोई घटना घटी हो तो जाकर मत कहने लगना कि भगवान की कृपा हुई तेरा आदमी ये मर गया तो सोचेगा ये दुश्मन है क्या ऐसी कृपा किस काम की वो हमारी एक सच्ची घटना में सुना रहा हूं आश्रम कि मैंने उस संत की सेवा की एक हमारे महाराजा श्री के बहुत प्रिय संत थे बैंक बाबू हम लोग उनको कहते थे पहले कोई बैंक में मैनेजर आदि रहे थे तो उन्होंने हमको सुनाया कि मैं महाराज जी के पास में जब आता था तो कहता था कि संन्यास दे दो तो महाराज जी कहते थे कि ऐसे नहीं सन्यास तुम्हारी पत्नी कहेगी सन्यास दे दो तो हम दे देंगे अब किसकी पत्नी होगी जो कह देगी कि सन्यास ले लो भाई वो तो कहने वाली है नहीं जल्दी एक दिन क्या हुआ आनंद में जहां महाराष्ट्री रहते थे अध्यात्म विद्या केंद्र में कोठी में वो सत्संग चल रहा था महाराष्ट्र जी बैठे थे सब बड़े बड़े उद्योगपति और संत सब बैठे थे प्रश्नोत्तर चल रहा था वो महात्मा सज्जन आए आकर साष्टांग प्रणाम किया बोले महाराज जी आपकी कृपा हो गई कृपा हो गई कृपा हो गई महाराज जी ने कहा क्या कृपा हो गई बोले पत्नी मर गई महाराज जी बोले धीरे बोल धीरे नहीं तो ये जितने सेठ लोग बैठे सोचेंगे बाबा की कृपा इतनी खतरनाक है कि पत्नी मर जाती तो कोई फिर मेरे पास नहीं आएगा कोई मेरे पास आने वाला नहीं है बोले धीरे बोल धीरे बाद में महाराज जी ने उनको संन्यास दिया अभी शरीर उनका नहीं रहा तो देखो भाई ये कहने की जरूरत नहीं है अनुग्रहम मन्य माना और निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा एक वाक्य है हमारे महाराषि तो उसको हरदम बोलते थे मैंने तो महाराज महाराष्ट्र के जितने वाक्य अधिकतर वो बोलते हैं अधिक हमने तो अपने मंत्र बना लिए हमारे तो जैसे कोई मंत्र जपता है उनको मैं जपा करता हूं मारवाड़ियों की भाषा में तो महाराजी कोई बोलते थे कोई बात ना बोले थारी राय सो मारी रहा जो तुम्हारी रुचि सो हमारी रुचि और एक वाक्य और भी है उनसे होए न कछु बुरा उनसे होए न कछु बुरा और कहो किसने कछु करा परमात्मा से कभी बुरा होता नहीं है और दुनिया में दूसरा कोई करने वाला है नहीं जब परमात्मा से बुरा होता नहीं और दूसरा कोई करने वाला है नहीं तो दुनिया में चाहे कितनी घटना घट जाए अमंगल से अमंगल मंगल है क्या अमंगल ही है अच्छा आप देखो धोबी यदि कपड़े को खूब पीटता है कई बार और खौलते हुए पानी में डाल देता है तो कपड़े पर कृपा करता है कि दुश्मनी निकालता है अरे नारायण कृपा है उसको पवित्र करने की स्वच्छ करने की अब तेल लगा हो कपड़े में खूब और खौलते हुए पानी में डाला जाए तो कहां से गंदगी निकलेगी उसकी ऐसे पाप ताप ज्यादा बढ़ जाते हैं पाप तो नरक में भी डालना पड़ता है भगवान को इस जीव को और रोग भी देना पड़ता है महाराज एक महात्मा सच्ची घटना बता रहा हूं उनके दोनों पैर कट गए डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी और दोनों पैर कट गए मैं उनको सेवा में दूध लेकर के जाता था ऋषिकेश में तो देखा कि बड़ी पीड़ा है तो मैंने कहा कि पता नहीं ये संतों को इतनी पीड़ा ईश्वर क्यों देता है हमको तो भगवान मिल जाए तो मैं गाली दूंगा उसको मैंने ऐसे ही कहा तो महात्मा बड़े प्रेम से बोले बाबरे एक बात बता हमने कहा क्या बोले तू मेरे को बार बार गधा बनाना चाहता है क्या गधा बनाना चाहता है गोगा बनाना चाहता है कुकर सुकर बनाना चाहता है क्या हमने कहा नहीं ये क्यों बनाना चाहेंगे तो बोले देख जब तक हमारे पाप की पूंजी शून्य नहीं हो जाएगी तो दूसरा जन्म मिलना पड़ेगा इसलिए ठाकुर एक ही साथ सब उसको हमको भोगा रहे हैं कि दू, दूसरा जन्म हमारा न हो ये लास्ट जन्म हमारा है इसलिए सारी पीड़ा हमको दे रहे और मैं भी इसलिए सह रहा हूं और कहता हूं कि और तेरे खजाने में जितना माल हो सब निकाल करके दे दो अब हमको दूसरे बार अभिनय में नहीं आना है ये देखिए अनुग्रह मन ने माना हा अनुग्रह हमने माना आप भी आज नोट करके मानस में जाइए कोई चाहे कैसी घटना घट गट जाए कोई मिले तो कृपा कोई बिछड़े तो कृपा कोई जन्मे तो कृपा और कोई मरे तो कृपा किंतु कहना नहीं कि मर गया तो कृपा हो गई नहीं तो घर वाले सोचेंगे लगता था मरने की कल्पना कर रहा था उसमें कृपा के अलावा कोई है नहीं कुछ क्योंकि परमात्मा कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकता है उनसे होए न कछु बुरा और कहो किसने कछु करा अनुग्रह मान करके अच्छा देखिए एक बात और भी है मर जाने के बाद राग में नहीं फंसे किसी के ये नहीं कि मां मर गई तो दूसरा जगह राग ढूंढ ले कहीं किसी से राग नहीं और प्रादिष्टम उत्तराम दिशम उत्तर दिशा की ओर चल पड़े गांव नगर खेटक मिले उन सब को पार करते हुए भगवान के महाराज शरण में गए स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आराधना की और आराधना के फलस्वरूप परमात्मा दर्शन हुआ किंतु वह दर्शन ज्यादा देर तक नहीं चला बाद में रुदन किया प्रार्थना की हमें पूरा दोबारा दर्शन चाहिए तो आकाशवाणी हुई अविपक्क कषाया राम अभी तुम्हारे हृदय में कषाये हैं तुम और आराधन करो कब तक आराधन करें ये नहीं आराधन करो साधु पुरुषों की सेवा करो इन्होंने कहा जब तक सृष्टि रही तब तक हमारी आराधना संतों की सेवा चली और सृष्टि जब लीन हुई तो लीन हुई तो मैं भी लीन हो गया उसमें बाद में महाराज जब सृष्टि यथा यथापूर्व कल्पयत दोबारा जब सृष्टि बनी तो वही दासी का बेटा रामदास ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ और इतना ही नहीं देवदत्तमिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम ये वीणा भगवान ने दी और कहा जहां बजाओगे वहां मैं आ जाऊंगा जहां पुकारोगे वहां में इव दर्शन जैसे आप बुलाया जाए वैसे आ जाते हैं जहां जहां मैं कीर्तन करता हूं गान करता हूं तो आप भी संतों के विशुद्ध यश का गान करें विशुद्ध चिंतन करें आपका भी जीवन मधुमय बनेगा और जो वो सुनेंगे उनका भी जीवन मधुमय बनेगा विचार परिवर्तित तो हो जाएंगे विचार के आधार पर जीवन में मन का सुख दुख सृजित होता है तो सत्संग के माध्यम से गुरजनों के माध्यम से विचार बदल जाते हैं एक तो महात्मा हमारे कहते थे कि परमात्मा से बड़ा गुरु तो हमने कहा परमात्मा से बड़ा गुरु कैसे गुरु भी परमात्मा की ओर बढ़ाता है उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं ये जितना झमेला पैदा किया ना हम लोगों को फसाया ये उसी भगवानी ने तो फसाया है ये जन्म मृत्यु के चक्कर में किसने डाला बोले ये जननम पुनरपि मरनम का ये खेल किसने पैदा की किया बोले भगवान ने तो कहा भगवान तो फंसाता है और गुरुदेव मुक्त करते हैं भगवान फसाने का काम करते हैं और गुरुदेव मुक्त करने का काम करते हैं कि सारे जमेलों से मुक्त कर दें तो हम भी अपने आराध्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वह भी हमको ऐसी मति दें कि हमारी मति सता उनके चरणों में लगी रहे जिससे संसार का चिंतन सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए यही प्रार्थना हम भी अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में करते हैं हमारी मति रति गति एकमात्र उनके श्री चरणारविंदों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित विचार तो ये था कि एक दस, दस दिवसों में कम से कम दस स्कंद तो पूरे कर लेंगे और जहां जहां गुरु तत्व का वर्णन किया गया है उस पर एक दृष्टि पहुंचेगी किंतु पता नहीं प्रेमपुरु जी महाराज की शायद ऐसी थी कि प्रथम स्कंद ही नहीं पूरा हो पाया और प्रथम स्कंद में एक ही गुरु की चर्चा हो पाई नारद जी की अभी तो प्रथम स्कंद में साक्षात भगवान स्वयं जो सुखदेव बनकर आएंगे तत्ता भवत भगवान व्यासपुत्र साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र बनकर आ गए तो सच में आपको एक बात कहें गुरुदेव कोई दूसरा नहीं होता है भगवान का ही श्री हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन को मधुर बनाने के लिए गुरु रूप में अवतरित होता है और गुरु कहीं आता जाता नहीं है बंदे वंदे बोधमय निकरणम यमाश्रिति वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते ऐसी पावन पवित्र गुरु की महिमा है बार बार उनके चरणों में वंदन करता हुआ उनकी वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित परो भक्त भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हरिओम पूज्य महाराज के पौलिक चरणों में वंदन करते हैं गुरु गुरु जो होते हैं संत जो होते हैं वह तो अमृत कुंभ लेके आते हैं हमारे बीच में यह बात अलग है कि हम उसको या खुशबू ले ले, या उसकी छोटी चम्मच से ले ले, या बड़े चमचे से ले ले, चमचे तो हमारे पास रहते हैं यह संत लोग तो बड़ा बड़ा अच्छे से अच्छा शास्त्र की बातें अमृत कुंभ की रीत से हमारे बीच में आते हैं और प्रसादी के रूप से जो भी हमें मिल जाए तो इस जीवन का कल्याण करने के लिए वही अमृत हमें काम लगता है महाराज जी ने कल एक सुंदर बात बताई थी कोई गैर नहीं कोई और नहीं कोई गैर नहीं कोई और नहीं गौर करते नहीं हम गौर करते नहीं, नहीं तो कोई वैर नहीं कोई जहर नहीं कोई वैर नहीं कोई जहर नहीं संसार इतना प्रिय हो सकता है इसी अमृत को के छांटे ले ले थोड़े थोड़ा जीवन में उतार ले थोड़ी खुशबू ले ले तो भी एक कृतार्थ हो सकते हैं महाराज जी ने 10 दिन गुरु तत्व पर बहुत ही सुंदर बातें बताई हरिओम